छाज्योपनिष उगीथव्याख्यान ओमद उद्गी उपाशीत ओं हि उगायती तस्ोपव्याख्यान उद्गी व्याख्यान ओम यह उगीत अक्षर इसकी उपासना करें ओम ऐसा आरंभ करके यज्ञ का उद्गाता उच्च स्तर से गायन करता है अब उसका यह थोड़े में व्याख्यान ऐसा भूता नाम पृथिवी रस पृथिव्या आपो रस अप षधना पुषो रस पुषश बाकसरको रस ऋच सामस उगीथो रस साम रसतम पराध्योष्ठभ यदु इन भूतों का पृथ्वी रस सार है पृथ्वी का रस पानी है पानी का रस औषधियाँ है औषधियों का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी है वाणी का रस ऋक है ऋचा का रस शाम है शाम का रस उद्गी है वह यह रसों में सर्वोत्कृष्ट रस परम श्रेष्ठ ब्रह्म ध्यान का आचार आठवा है जो यह उद्गीत रस तद्वाएर यदि समृद्धय यदनुा संवर्धयिता हई भवतिया एतदेवं विद्वान अक्षर उद्गी उपास यही वह अनुज्ञारूप अक्षर है जब कोई जिस किसी को जिस किसी बात को अनुमति देता है तब वह ओम ऐसा ही कहता है अनुज्ञा यही समृद्धि ऐसा जानने वाला अक्षर उद्गी की उपासना करता है वह सब कामनाओं में समृद्ध होता है तेना तेनाद वेद येद ना विद्या च विद्याद विद्य कौतिया उपनिषदा तदेवीरव भवती ते खलो एक तक्षर से उपव्याख्या भवती जो ऐसा जानता है और नहीं जानता दोनों हो ही इससे यानी इस, इस उदगीत के आधार से कर्म करते हैं विद्या और अविद्या भिन्न है ज्ञानपूर्वक श्रद्धापूर्वक और उपासनापूर्वक जो कर्म किया जाता है वह अधिक वीरशाली होता है यह इस अक्षर का ही थोड़े में व्याख्यान है देवा वै मृत्युर्विभ्यत देवा वै मृत्युर्विभ्यतम त्रय विद्या प्राविशन ते छंदो भी आच्छादयिच्छादय तत् छंदसाम देव मृत्यु से डरे देव मृत्यु से डरकर कर त्रय विद्या में तीन वेदों में घुस गए उन्होंने अपने को छंदों से ढाँक लिया उन्होंने अपने को ढाक लिया इसलिए उन छंदों को छंद कहते हैं मस्य मुदके परपश्येत एवं परश्यतजूषे तेनुद्वा ऊर्ध्वाच सांो यजूष स्वरमें प्रावन् यदा वारित आपनोति ओतिवरती देव सामं यजुहो हे सवो स्वरो तद्क्षरम हे तद, तद अमृतम अभयम तत्प्रवेश देवा अमृता अभया अभवन् जैसे मच्छीमार जल में मछली को देखता है उसी प्रकार मृत्यु ने उनको देवों को साम और यजु में देखा तब उन्होंने देवों ने यह जानकर ऋख शाम यजु से बाहर निकलकर स्वर में ओम में प्रवेश किया वेदाभ्यासी जब ऋग्वेद का अभ्यास शुरू करता है तब आरंभ में ओम ऐसा उच्च स्वर से बोलता है इसी तरह सामवेद का और इसी तरह यजुर्वेद का आरंभ करते हैं यही स्वर है जो यह अक्षर ओम है यह अमृत और अभय है उसमें ओंकार में प्रवेश करके देव अमृत और निर्भय हुए तत ही नाम अवयतरादित्य हिण्ययपुरशो दृश्यते हिण्य श्रूर हिण्यकेशवर्ण तस् पुंडरीकमेवम पुंडरीकम तस्य तस उदिनाम स एस्य पाप्य उदितः उदेति पाप ह वै सर्वेभ्य पाभ्यो यं वेद उसका उत ऐसा नाम है यह जो आदित्य में हिण्य में पुरुष दिखता है जिसकी मश्रु दाढ़ी और बाल सुवर्ण के समान है वह नखाग्र तक पूरा प्रभा रूप दिखता है उसकी आँखें बंद बंदर के समान चंचल और कमल की तरह निर्लिप्त है उसका उत नाम है वह यह सब पापों से ऊपर उठा हुआ है जो ऐसा जानता है वह भी सब पापों से ऊपर उठ जाता है तस्च श्राम तस्मातु एव तस्मा एतस्य हि गाता सये च समुस्मापराचोपराोकास्ेषे दिव काम चथिदत उस उत के रिक और साम ये दो गायक हैं इसलिए वह उदगीत इसलिए वह ऊंचा गाने वाला उद्गाता है कारण वह इसका उत का गाने वाला है वह यह पुरुष आदित्य से परे जो लोक है उन पर और देवों की कामनाओं पर सत्ता चलाता है ऐसी यह अधिदैवत उपासना है अथाध्यात्म युपुरुषो दृश्यते सैरीक तत्म तदुम तजु तद्रह्म तस तद यदमु्यूप यो अमुष्योष गेषौ तौष्ण तो जलनावतलनाव अब अध्यात्म यह जो आंखों में पुरुष दिखता है वही ऋचा है वह साम वह स्तोत्र वह यजु वह ब्रह्म है उस इस अक्षुस पुरुष का वही रूप है जो उसका उत्का रूप है जो उसके गान करने वाले वही इसके गान करने वाले जो उसका नाम वही इसका नाम सा ये शेत एक तस्माचोलो काम चेष्टे मनुष्य काम चेती वह यह पुरुष जो इससे देहांतरगत आत्मा में इस ओर के लोग उन पर और मानवीय कामनाओं पर सत्ता चलाता है तद इमे वीणायां गायन एतम ते गाया तस्मा ये जो वीणा पर गाते हैं वे इसी का गान करते हैं इसलिए वे धनवान होते हैं चौथा आकाशस्तिंगा तोह उद्गीते कुशला बूवो शिलकशाराव चैकितायनो बाहड़ो जय वलि तेह उचु उद्गीते वै कुशला स्व उद्गीते उगीथे कथा वदाई आकाशब्रह्म काचिन्न तीनों ही उदगीत में कुशल थे शिलक शलावत का पुत्र शालावत्य चितायन चिकितायन का पुत्र लाल्भ जीवल का पुत्र प्रवाहर वे बोले हम लोग उदगीत में कुशल हैं तो चलो हम उदगीत के विषय में बातें करें तवेतिपि सह प्रवाहलो प्रवाह भगवत अग्रे वजता श्रोषा ते ठीक है कह कर वे बैठे वह जीवल पुत्र प्रवाहण बोला हे भगवन पहले आप दोनों बोलिए बोलने वाले आप दोनों ब्राह्मणों की वाणी में मैं सुनूंगा फिर दोनों चर्चा करने लगे सह शिलक शालावत्य चैकितायन दालभ्यम उच्वादित प्रक्षेत होवाच उस सलावत पुत्र शिलक ने चिकितायन कुमार लाल्भ से कहा ठीक है मैं तुम्हें पूछता हूँ पूछो ऐसा उसने कहा का साम्नो गतिरति स्वर इति हो च स्वर का गतिरति प्राण इति हो चाणस् कागतिरति अन्नमति हो आपेती हो बाच साम का आधार क्या है स्वर ऐसा उसने कहा स्वर का आधार क्या प्राण ऐसा उसने कहा प्राण का आधार क्या अन्न ऐसा उसने कहा अन्न का आधार क्या पानी ऐसा उसने कहा अप कारी अशौलोकोवाच अमुश्यलोक का गति न स्वर्गकंति नएदी होवाच स्वर्गम व्यवकं सा वहागसंस्था हिसावेति पानी का आधार क्या वह लोक स्वर्ग ऐसा उसने कहा उस लोक का आधार क्या स्वर्ग के उस पर आधार न रूढ़े ऐसा उसने कहा हम शाम की स्वर्गलोक में स्थापना करते हैं क्योंकि शाम की स्वर्ग रूप में प्रस्तुति की गई है तम है शालावत्यह चयितायनम दालभम उच अप्रतिष्ठित वैकिल ते यस्तु एतरहि यस्तुतर ही सती मुरधा ते विपते सलावत पुत्र शिलक ने उस चिकितायन पुत्र दाल्भ से कहा हे दालभ, तुम्हारे साम का आधार डावाडोल है अगर इस समय कोई कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा तो सचमुच ही तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा हंत अहम भगवतो भगवत वेदारेति एतिवाच अमोस्य लोकस्या का गतिर अयम लोकती हौवाच अ का गतिर अपना प्रतिष्ठा लोकम अति इति होवाच प्रतिष्ठा वयम लोकम सा संस्थापया वह प्रतिष्ठा संस्था भी ने कहा ठीक तो मैं आपसे यह जान लेता हूँ जान लो ऐसा शिलक ने कहा उस लोक स्वर्ग का कौन सा आधार है यह लोक अर्थात इह लोग ऐसा शिलक ने कहा इस लोक का कौन सा आधार इस आधारभूत इह आधारभूतलोक से परे आधार मत ढूंढो हम शाम की इस आधारभूत लोक में स्थापना करते हैं क्योंकि शाम के प्रतिष्ठा रूप में स्तुति की गई है तमभा प्रवाह हड़ो जय वली यस्तु एतरहि अंत किलते शालस्तर् ब्रूयाद विपती्यती विपतेदी हंतहतवेतीवाच जीवलपुत्र उससे कहा हे hey, साल तुम्हारा साम विनाशी है अगर इस समय कोई कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा तो सच में ही तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा सिलक ने कहा ठीक तो मैं आपसे यह जान लेता हूँ जान लो ऐसा प्रवाहन ने कहा अस्य लोकस् कागति ऋती आकाश ऋत हो चर्वाणि हवा इवा आकाशादव समुत्प्य आकाशम प्रत्यम जन्ते आकाशोष एम आकाश आकाशपरायण सिलक पूछता है इस श्लोक का कौन सा आधार है आकाश ऐसा प्रवाहण ने कहा सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाश में ही लीन होते हैं आकाशीन से सृष्ट है आकाश अंतिम स्थान है सा एसा सा सरोवरी या उदीथ स एसोन परो अश्भव परसोह लोका जयतीद विद्वान्वरीगीत उपास्ते वह यह उद्गीत अतिश्रेष्ठ है वह यह अनंत है इसे इस प्रकार जानने वाला विद्वान जो श्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट होता है वह वरिष्ठ लोगों को जीत लेता है आपद धर्म मौची हते चक्रायन आप धर्म टिड्डियों के आक्रमण से खेती चौपट हो गई है ऐसे कुरुदेश में उपस्थित आक्र, आक्रायन अपने साथ घूमने वाली पत्नी के सहित महावर्तों के ग्राम में अत्यंत दीन अवस्था में रहता था सह इभ्यम कुलमासान मा खादन तम विभिक्षे तम भोवाच नेतों ने बे इवे इति उसने कुलथी खाने वाले महावत से वह कुलथी मांगी उसको महावत ने कहा इससे अन्य कुल्थी मेरे पास नहीं है जो थे वे मैंने खाने के लिए लिए हैं साम में देवाच तानस मी प्रदो अंत अनुपातम उच्छिष्टम वही में पीतम उसमें से ही मुझे दो ऐसा उपस्थी ने कहा वह उसने इसको दिए ठीक अब पानी लेंगे ना? ऐसा महावत ने पूछा न स्वीत ए ते इति नवा अजीव्यम इमान खादन इति हो में उदपान यह पानी पीने से मैंने झूठा पानी पिया ऐसा होगा ऐसा वह बोला वे कुलथी भी झूठे नहीं क्या ऐसा महावत ने पूछा तब ने कहा इनको न खाता तो मैं जिंदा न रहता भरपूर है पानी मुझे पीने के लिए सह खा दिता अतिशेषान जाये आज हार सा अग्र एव सुषा बहुविगृह निधी वह खाकर बचे हुए कुलथी पत्नी के लिए ले आया वह पहले ही अच्छी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी पति से वे कुल्थी लेकर उसने वे रख दिए सह प्रात संभे बही लफे मही धन मात्र राजते समा सर्वैर आर तिज्य प्रातःकाल में बिछोना छोड़कर उठकर उसने कहा हमें अगर कुछ अन्न मिले तो थोड़ा धन भी मिलेगा वह राजा यज्ञ करने वाला है वह मुझे सब ऋत्विक कर्मों के लिए पसंद करेगा तम जाया उच हंत पते इमे एवं मासा उसको पत्नी ने कहा ठीक हे स्वामी यही कल के कुथी है उनको खाकर उस अस्थि उस किए जाने वाले यज्ञ में पहुंचा साम विद्या